श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय दक्षिणेश्वर में समागत सभी संप्रदाय के साधुओं को श्री राम कृष्ण देव से धर्म विषयक सहाय सहायता प्राप्ति रासमढ़ी के काली मंदिर में जितने भी साधु साधक आते उनकी बातें श्री राम कृष्ण देव बहुधा अनेक व्यक्तियों से कहा करते थे केवल हम लोगों से ही उन्होंने उन विषयों का उल्लेख किया हो सो बात नहीं उन विषयों के साक्षी स्वरूप अभी तक अनेक व्यक्ति जीवित हैं उस समय हम सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ते थे प्रति सप्ताह दो दिन गुरुवार तथा रविवार को कॉलेज बंद रहता था शनिवार तथा रविवार के दिन श्री रामकृष्ण देव के समीप अनेक भक्तों की भीड़ रहती थी इसलिए हम गुरुवार के दिन भी उनके पास जाया करते थे फलस्वरूप उनके जीवन की विभिन्न बातों को उनके श्रीमुख से सुनने का हमें सुयोग प्राप्त हुआ उन्हें सुनकर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि भैरवी ब्राह्मणी स्वामी तोतापुरी जी मुसलमान गोविंद जिनका जन्म कैवर्त जाति में हुआ था पूर्ण निर्विकल्प भूमि में छह महीने तक अवस्थान करते समय बलपूर्वक भोजन कराकर श्री रामकृष्ण देव के शरीर की रक्षा के निमित्त दैव प्रेरित हो जो साधु काली मंदिर में उपस्थित हुए थे उनको तथा उसी प्रकार और भी दो एक को छोड़कर श्री रामकृष्ण देव के समीप हमारे उपस्थित होने से पूर्व विभिन्न संप्रदायों के जितने भी साधु साधक दक्षिणेश्वर में आए थे श्री रामकृष्ण देव के अद्भुत जीवनालोक के सहारे अपने अपने धर्म जीवन में नवीन प्राण संचार के निमित्त ही उनमें से प्रत्येक का वहाँ आगमन हुआ था तथा उसको प्राप्त कर स्वयं कृतार्थ हो उक्त संप्रदायों के अनुयायी यथार्थ धर्म पिपासु साधक वर्ग किस तरह उन मार्गों का अवलंबन कर ईश्वर लाभ कर सकते हैं यह भी दिखाने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ था। वे केवल शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही वहां आए एवं शिक्षा समाप्त कर अपनी अपनी जगह लौट गए सौभाग्यवश यद्यपि श्री कृष्ण देव के धर्म जीवन के सहायक के रूप में भैरवी ब्राह्मणी श्री तोतापुरी जी आदि का वहाँ आगमन हुआ था फिर भी दीर्घ काल तक साधना करने के पश्चात भी अपने अपने धर्म जीवन में जिन निगूढ़ आध्यात्मिक सत्यों की वे उपलब्धि नहीं कर पा रहे थे उन विषयों को श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक जीवन तथा सामर्थ्य के बल पर प्रत्यक्ष कर वे धन्य हो चुके थे साथ ही इन साधु तथा साधकों के दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप आगमन के क्रम या पारम्पर्य की विवेचना करने पर सहज ही में और भी एक विशेष सत्य की उपलब्धि होती है उन लोगों के आगमन क्रम के बारे में जो बातें हमने जिस प्रकार श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुनी थी अपनी भाषा में उन्होंने जिस तरह उन बातों को हमसे कहा था विवेचन की सुविधा के लिए प्रस्तुत ग्रंथ में जहाँ तक संभव है हमने उसी प्रकार उन विषयों को पाठकों से कहने का प्रयास किया है श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हमने जो कुछ सुना है उससे यह विदित होता है कि एक एक भाव की उपासना तथा साधना में संलग्न रहकर ईश्वर के उन उन भावों की जैसे जैसे वह साक्षात उपलब्धि किया करते थे उस समय तत्त -तत संप्रदायों के यथार्थ साधक क्रमशः दलबद्ध हो कुछ दिन तक उनके समीप आते रहते थे तथा उन लोगों के साथ उन भावों की विवेचना में उनका समय व्यतीत होता था राम मंत्र की उपासना में जो ही उन्होंने सिद्धि प्राप्त की तत्काल ही दल के दल रामायत पंथी साधु उनके समीप आने लगे गौड़ी वैष्णव तंत्रोक्त शांत दाशादि एक एक भाव में जो-जो वे सिद्ध हुए उसी समय उन भावों के साधक वर्ग का आगमन होने लगा भैरवी ब्राह्मणी की सहायता से जब उन्होंने चौसठ तंत्रों की सभी साधनाओं को समाप्त कर डाला या शक्ति साधना में जब सिद्धि प्राप्त की तभी बंग देश के तत्कालीन विशिष्ट तांत्रिक साधक उनके समीप उपस्थित होने लगे तोतापुरी जी की सहायता से अद्वैत मतानुसार ब्रह्मोपासना तथा उसके उपलब्धि में ज्यो ही वे सिद्ध हुए उसी समय परमहंस संप्रदाय के विशिष्ट साधकगण दलबद्ध हो उनके समीप आने लगे इस तरह विभिन्न संप्रदाय के साधकों ने जो उल्लिखित समय में श्री कृष्ण देव का दिव्य संग प्राप्त किया था उनके भीतर भी एक निगूढ़ तात्पर्य विद्यमान है इस बात को एक बालक भी अनायास हृदयंगम कर सकता है युगावतारों का शुभागमन होने पर सदैव ही ऐसा होता रहा है तथा आगे भी होगा आध्यात्मिक जगत के निगूढ़ नियमों के अनुसार धर्म की ग्लानि को दूर करने या प्रायः बूझते हुए धर्मालोक को पुनरुज्जीवित करने के लिए ही युग युग में वे जन्म लेते रहते हैं पर यह अवश्य है कि उनके जीवन की विवेचना के द्वारा उनमें स्वल्पाधिक मात्रा में शक्ति प्रकाश के तारतम्य को देखकर यह स्पष्ट अनुभव होता है कि उनमें से कोई किसी प्रदेश विशेष के अथवा दो चार संप्रदायों के अभाव को दूर करने के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं और कोई समग्र पृथ्वी के धर्माभाव को दूर करने के लिए आविर्भूत हुए हैं किंतु सर्वत्र ही यह देखा गया है कि अपने पूर्ववर्ती ऋषि आचार्य तथा अवतार वर्ग द्वारा आविष्कृत तथा प्रचारित आध्यात्मिक मतों की मर्यादा की सम्यक रक्षा करते हुए एवं उन्हें प्रतिष्ठित रखकर ही उन्होंने अपने अपने आविष्कृत मत तथा उपलब्धियों का प्रचार किया है क्योंकि उन्हें अपनी दिव्य योग शक्ति के द्वारा पूर्वकालीन आध्यात्मिक मतों के भीतर एक पारंपर्य तथा संबंध दृष्टिगोचर होता रहता है हम लोगों की विषय मलिन दृष्टि के सम्मुख भावराज्य का व इतिहास व वा संबंध सर्वथा अप्रकाशित ही रहता है पूर्वकालीन धर्म मतों को वे सूत्र मणिगणा इव एक सूत्र में गूँथे हुए देखते हैं तथा अपनी धर्मोपलब्धि की सहायता से उस माला के अंग को वे पूर्ण कर जाते हैं